भगवान ताओ थी में कहा है अध्याय पैसठ भव्य लय बद्धता जो ताओ का अनुगमन करना जानते थे उन पूर्व पुरुषों ने लोगों को ज्ञानी बनाने का इरादा नहीं किया बल्कि वे उन्हें अज्ञानी ही रचना चाहते थे कारण है कि लोगों के लिए शांति में रहना कठिन है अतिशय ज्ञान के चलते जो ज्ञान से किसी देश पर शासन करना चाहते हैं वे राष्ट्र के अभिशाप हैं। और जो ज्ञान से देश पर शासन करना नहीं चाहते वे राष्ट्र के वरदान हैं। जो इन दोनों सिद्धांतों को जानते हैं वे प्राचीन मानदंड को भी जानते हैं और प्राचीन मानदंड को सदा जानना ही रहस्यमय सदगुण कहलाता है जब रहस्यमय सदगुण स्पष्ट दूरगामी बनता है और चीजें अपने उदगम को लौट जाती हैं तब और तभी उदय होता है भव्य लयबद्धता का चैप्टर 65, फाइव द ग्रैंड हार्मनी द एंशंट वो यू हाउ टू फॉलो द था एम्ड नॉट टू इनलाइट द पीपल बट टू कीप द इग्नोरेंट द रीजन इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू लिव इन पीस इज बिकॉज ऑफ टू मच नॉलेज Those who seek to rule a country by knowledge are the nation's curse. Those who seek not to rule a country by knowledge are the nation's blessing. Those who know these two principles and also know the ancientest standards and to know always the ancientest standard is called the mystic virtue. When the mystic virtue becomes clear far reaching and things revert back to their source Then and then only emerges the grand harmony. भगवान कृपा पूर्वक हमें इसका अभिप्राय समझा दे ज्ञान और ज्ञान बड़ा भेद है एक तो ज्ञान है जो तुम्हे बिल्कुल मिटा जाता है भीतर बच रहती है एक गहन एक निबिड़ मौन सब स्वर्क हो जाते सब विचार विलीन हो जाते रह जाता है मौन संगीत इस शून्य की तरफ जो ज्ञान ले जाए वह ज्ञान और उस ज्ञान को ही लाओस से अज्ञान कहता है क्योंकि जिसे तुम ज्ञान करते हो अगर वही ज्ञान है तो जिससे लाओस से ज्ञान कहता उसे अज्ञान ही कहना उचित है क्योंकि वहां कुछ भी तो जानने को बचता नहीं जानने वाला ही बच रहता है जानने का उपद्रव ही समाप्त हो जाता है इतनी परिपूर्ण शून्यता होती है जैसे आकाश तो बिना बदलियों का विचार तो बादलों की भांति है वे आकाश नहीं आकाश में उठ गया उत्पाद जहां विचार ही नहीं है वहां ज्ञान कैसे होगा इसलिए लाउस से अज्ञान कहता है तुम चाहो तो उसे परम ज्ञान कह सकते हो शब्द में मत मतुलाना अलाउस का शब्द बिल्कुल ठीक है अज्ञान का अर्थ है जहां कोई ज्ञान की तरंग नहीं रहती अभाव हो गया जानने का और जहां जानना बिल्कुल मिट जाता है वही तो पहली दफा तो जानने की वास्तविक क्षमता का उदय होता है क्योंकि उसी में तो सत्य की परख आती है और उसी में तो उतरता है परमात्मा उसी द्वार पर तो दस्तक पड़ती है प्रभु की जिस द्वार के भीतर सन्नाटा हो जाता है जब तक भीतर शोरगुल है तब तक सोरगुल ही तो उसे भीतर न आने देगा और जब तक भीतर बहुत बहुत बदलियां घिरी है तब तक तुम अंतर आकाश को कैसे जान पाओगे दूसरा ज्ञान है जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान तुम्हारे भीतर किसी शून्यता से नहीं जन्मता वरन विपरीत शब्दों से सिद्धांतों से शास्त्रों से तुम अपने को भर लेते हो उस भरेपन को भी ज्ञान हम कहते हैं तो एक तो ज्ञान है शून्यता का और एक ज्ञान है शब्दों के भराव का जैसे आकाश बादलों से इतना घिर गया कि अब कहीं से कोई नील आकाश दिखाई नहीं पड़ता सब तरफ बादलियां ही बदलियां घिरी ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर जानकारियों की पढ़ते ही पढ़ते हो जाती तब तुम लगते तो हो कि बहुत जानकार हो और तुम जैसा अज्ञानी कोई भी नहीं होता जानते बहुत हो और जानते कुछ भी नहीं ऐसी गति होती बताना चाहो तो बहुत बता सकते हो कंठस्थ हो जाते। लेकिन तुम्हारे जीवन में कहीं वो सुरभ नहीं उठती जो ज्ञानी के जीवन में उठनी चाहिए तुम्हारे पास मुर्दा शब्द होते मरघट और लाश में तुमने इकट्ठे कर ली तुम उस मूल स्रोत तक नहीं पहुंचे जहां भीतर ज्ञान का आविर्भाव होता है तुमने तो कचरा बटोर लिया राह के किनारे से दूसरों ने छोड़ी थी जो जूठन उसे तुमने इकट्ठा कर लिया कितने ही सुंदर शब्द हो बुद्ध के हो महावीर के हो कृष्ण के हो क्राइस्ट के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम उधार से कभी भी वास्तविक को न पा सकोगे लाओस से कहता है ऐसा ज्ञान खतरनाक है क्योंकि ऐसा ज्ञान तुम्हारे और तुम्हारी वास्तविकता के बीच दीवार बन जाता है और इस ज्ञान के चलते तुम धीरे धीरे भूल ही जाओगे कि तुम अज्ञानी हो और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं अज्ञानी हूं उसके ज्ञान की तरफ जाने का मार्ग ही सदा के लिए खो गया अज्ञान की स्मृति बनी रहे तो तुम यात्रा करते रहोगे खोज की तुम चेष्टा करोगे उठोगे चलोगे कुछ उपाय करोगे अगर तुम्हें ये ख्याल हो गया कि तुमने तो जान लिया और कितनी सरलता से ये ख्याल नहीं हो जाता है। पढ़ लिए वो लिएषिद वेद गीता आ गया ख्याल की जान लिया दोहराने लगे शब्द बासे तोतों की तरह रखने लगे रतन बिल्कुल व्यवस्थित हो गई कहीं कोई भूल चूक नहीं है तुम्हारी रतन में तुम वही शब्द दोहराते दो हो जो कृष्ण दोहराते कृष्ण से भला भूल चूक हो जाए तुमसे नहीं होती क्योंकि कृष्ण ने तो पहले ही बार दोहराए थे कोई और रिहर्सल का मौका तो मिला नहीं था और तुमने तो बहुत बार दोहराए रिहर्सल ही रिहर्सल चलता रहा कृष्ण अगर फिर से कहेंगे गीता तो बड़ी भिन्न हो जाएगी कहा याद किए बैठे रहेंगे कि क्या कहा था अर्जुन बड़े रूपांतरण हो जाएंगे अर्जुन भी बदल चुका होगा कृष्ण भी बदल चुके होंगे परिस्थिति भी नई हो गई होगी कृष्ण अगर फिर से गीता कहेंगे तो तुम्हारी गीता से उसका तालमेल ना के बराबर होगा लेकिन तुम जो गीता याद किए बैठे हो वो कभी न बदलेगी संसार बदलता रहेगा गंगा बहती रहेगी तुम्हारी गीता फिर और जड़ हो जाएगी तुम्हारी गीता मुर्दा होगी जीवन तो बदलता है जीवन तो प्रतिपल प्रवाहमान है पंडित के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं वो ज्ञान का धोखा है से कहता है पंडित होने से तो अज्ञानी होना बेहतर कम से कम अज्ञानी की संभावना तो है पंडित ने तो संभावना भी बंद कर ली पंडित तो ऐसी दशा में है जैसे किसी बीमार आदमी को ख्याल आ जाए तो वो स्वस्थ हो गया स्वास्थ्य के संबंध में किताब में पढ़ ले और स्वास्थ्य की चर्चा से भर जाए मुण्यूं? और सोच ले कि स्वस्थ हो गया क्योंकि स्वास्थ्य के संबंध में मुझे इतना पता है लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में पता होने से क्या कोई स्वस्थ होता है स्वस्थ होने का रास्ता कुछ और है स्वास्थ्य के संबंध में पता होने से नहीं स्वस्थ होना एक जीवंत प्रक्रिया है जानकारी नहीं, नहीं तो डॉक्टर कभी बीमार ही ना पड़े डॉक्टर भी बीमार पड़ता है जानता है बहुत स्वास्थ्य के संबंध में से क्या फर्क पड़ता है जानकारी से स्वास्थ्य नहीं आता जानकारी से आत्मा का भी अनुभव न होगा लेकिन जानकारी खड़ी हो जाती है परत बांधकर, जानकारी ज्ञान की झूठी प्रति छवि है खोटा सिक्का है लगता है बिल्कुल असली सिक्के जैसा। और जिन्होंने असली सिक्का न जाना हो उनकी मजबूरी साफ है क्योंकि वो पहचाने भी कैसे ये खोटा है तो क्या है पहचान जिससे तुम समझ लोगे कि तुम्हारा ज्ञान खोटा है एक ही पहचान है और वो ये कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हें शांति दे तो समझना की सच और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें और अशांत करे तो समझना की खोटा तर्क से निर्णय नहीं होगा तुम्हारे भीतर के स्वास्थ्य तुम्हारे भीतर की निर्मलता तुम्हारे भीतर की शांति से ही निर्णय होगा लांस से कहता है कि अज्ञानी बेहतर क्योंकि अज्ञानी विनम्र होगा और अज्ञानी कहेगा मैं जानता नहीं हूं सीखने को तैयार होगा अज्ञानी शिष्य होने को तत्पर होगा तथा कथित ज्ञानी शिष्य नहीं होना चाहेगा वो तो शिष्य होने के पहले गुरु हो गया है उसने तो जान ही लिया है अब तो वो दूसरों को जनाने को तैयार है और जो उसने जाना है वो जीवन नहीं है क्योंकि तुम्हें उसके पैरों में जीवन की कोई भनक न मिलेगी तुम्हें उसकी आंखों में जीवन की कोई छाया न मिलेगी तुम्हें उस हृदय के पास जीवन की कोई धड़कन न मिलेगी तुम सब तरफ से उसे मुर्दा पाओगे लेकिन जानकारी की बड़ी बड़ा संग्रह कर लिया है उसने, सिक्कों की तरह उसने ज्ञान इकट्ठा कर लिया है ज्ञान ऐसा ही है जैसा कभी तुमने इंग्लैंड की महारानी को लोगों से हाथ मिलाते देखा हो अब हाथ मिलाने का इतना ही प्रयोजन है कि दो व्यक्तियों के शरीर निकट आए एक दूसरे की चमड़ी एक दूसरे का स्पर्श करे सीमा टूटे दोनों की सीमाएं खरीब आए एक दूसरे की उष्मा एक दूसरे में बहे प्रेम का थोड़ा सा प्रवाह हो हाथ से ऊर्जा का थोड़ा लेनदेन हो वही प्रयोजन है हाथ मिलाने का लेकिन इंग्लैंड की महारानी हाथ में तो दस्ताने बहे हाथ मिलाने की जरूरत ही ना रही क्योंकि दस्ताना न मिलने देगा दस्ताना इसलिए है कि कहीं साधारण आदमी और महारानी के हाथ से हाथ मिला ले तो बल भी कर दो बेहतर है हाथ मिलाना लेकिन हाथ मिलाना भी जारी है और बीच में दस्ताना भी है ज्ञानी और जीवन के बीच दस्ताना आ जाता है जहां भी वो जाता है जीवन में उसका ज्ञान आड़ बनकर खड़ा हो जाता है। ऊपर ऊपर लगता है कि वो हाथ भी मिला रहा है लेकिन भीतर भीतर दोनों के शरीर करीब नहीं आते ज्ञानी अगर वृक्ष के पास से निकलता है तो दस्ताना रहता है एक महात्मा थे उनका बड़ा नाम था वो एक बार मेरे पास मेहमान हुए तो उन्होंने सुबह सुबह घुमाने ले गया जैसा पंडित होना चाहिए वैसे वो पंडित ऐसी कोई भी बात मुश्किल थी जो वो न जानते मेरे अनुभव में नहीं आई ऐसी कोई बात जो वो वो न जानते वो जानते ऐसी बातें भी थे जिनका कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता उन्हें जंगल में भी मैं ले जाकर देखा तो ऐसा एक वृक्ष नहीं था जिसका नाम उन्हें मालूम ना जंगली पक्षियों का भी मैंने उनको दिखा के देखा ऐसा कोई पक्षी ना था जिसका नाम उन्हें मालूम ना हो और नाम से ही उन्हें थे तो मैंने उनको कहा कि सूरज की किरण इस पक्षी पर कितनी सुंदर पड़ रही थी वो कहते पक्षी नीलकंठ नीलकंठ नहीं देखा कभी कि ये चिलैया कितना मीठा गीत गा रही है वो कहते गौरैया है गौरैया कभी सुनी नहीं जो भी उनसे कहो वो तत्किन जानकारी खड़ी करते थे और जब जानकारी ही है गौरैया का पता ही है तो गौरैया का गीत कौन सुने और नीलकंठ ही तब इनमें परेशान होने की क्या जरूरत? कौन देखे इनका नीलाकंड नाम से तृप्ति हो गई कभी कभी सूरज की करण में नीलकंठ का कंठ ऐसा चमकता है ऐसा अपरसीम सौंदर्य उसमें उठता है लेकिन उनकी आंखों में मैंने कभी कोई झलक न देखी वो एक चलते चलते कंप्यूटर थे जो भी कहो वो फौरन बताते कि इसका नाम ये है नाम देने को लोग ज्ञान समझते हैं और नाम देने से ज्ञान का क्या संबंध है शब्द नीलकंठ से नीलकंठ का क्या संबंध है नीलकंठ को तो पता भी नहीं होगा उनका नाम नीलकंठ गुलाब के फूल को तो पता भी नहीं है कि नाम गुलाब है जैसे ही तुमने कहा यह गुलाब है द्वार बंद हो गए अब क्या जरूरत रही तुम जानते ही हो नाम तक तुम्हें पता है अब और जानने को क्या बचा नाम गुलाब में न तो गुल है और न आब है भी नहीं है नाम गुलाब में ना तो फूल है और ना आभा है फूल की गुलाब तो सिर्फ एक प्रतीक है इशारा है गुलाब गुलाब शब्द पे समाप्त नहीं होता शुरू होता है अगर तुमने उसी को समाप्ति समझ ली तो तुम वंचित रह जाओगे तुम जीवन में जिओगे लेकिन तुम्हारे चारों तरफ एक पर्दा होगा शब्दों का शब्दों के माध्यम से तुम गुलाब के पास जाओगे नीलकंठ के पास जाओगे सूरज के पास जाओगे सभी से तुम वंचित रह जाओगे और इन्हीं शब्दों के माध्यम से तुम अपने करीब आओगे तो अगर उन सज्जन से मैं कहता कि कभी ध्यान करे उनका क्या ध्यान करना है और वेद उपनिष्चित पहले ही कह दे की भीतर आत्मा है सिद्धि हो गई बात वेद उपनिषद में सिद्ध कर दी इससे तुम्हारे लिए सिद्ध नहीं होगी वेद उपनिषद के ऋषियों ने जल पी लिया था इसलिए तुम्हारी प्यास बुझ गई ऐसा नहीं है। जब तुम्हें प्यास लगती तो तुम्ही को पानी पीना पड़ता है तुम ये नहीं कहते कि वेद उपनिषद के ऋषि पीछे के खूब पानी और तरप्ती हो गई हम क्यों पिए वेद उपनिषद के ऋषियों ने प्रेम किया इससे तुम प्रेम करने से नहीं रुकते लेकिन वेद उपनिषद ने कह दिया कि भीतर आत्मा आप खोजने को क्या बचेगा वो कहते कि शास्त्र को ठीक से पढ़ लो पता चल जाएगा कि भीतर आत्मा है यही पंडित करते रहे उन्हें लगता है कि जैसे जीवन का सारा समाधान किताब में है किताब में इारे हो सकते हैं लेकिन समाधान तो जीवन का जीवन में ही ऐसा हुआ मुल्ला ने सुदीन अपने बेटे को समझा रहा था अभी अभी बेटा बाहर पड़ोस के लड़के से कुश्ती लड़के लौटा था काफी घूसा मारी हुई थी कपड़े फट गए थे चेहरे से खून निकल रहा था तो मुल्ला ने ये ही मौका ठीक समझा कि जब गर्म हो स्थिति तभी समझा देना चाहिए तो उसने कहा कि देखो अब तुम बड़े होने लगे और अब तुम्हें सभ्यता संस्कृति सीखनी चाहिए और संस्कृति का पहला सूत्र यह है की झगड़ों को शांति से निपटाना चाहिए घूसेबाजी जिंदगी में चलाओगे तो मुश्किल में पड़ोगे और ऐसी कौन सी समस्या है जिसको शांति से बैठ के तर्क और विचार और बुद्धि से न निपटाया जा सके मुल्ला ने कहा कि मैंने कुरान वेद सब पढ़ा ले हर समस्या बड़े से बड़ी समस्या भी आदमी शांति से बैठ के विचार से समझ के एक दूसरे की स्थिति एक दूसरे का दृष्टिकोण ख्याल में लेके हल कर सकता है उस लड़के ने कहा लेकिन ये समस्या ही ऐसी कि इसका और कोई हल ही नहीं था नसुद्दीन ने कहा मैं ये मान ही नहीं सकता मैं नहीं समस्या देखी ही नहीं आ तू समस्या बोल क्या थी उसने कहा कि आप मानो ये समस्या ही ऐसी थी समस्या ये थी कि वो लड़का कह रहा था कि वो मुझको चित्त कर सकता है मैं कह रहा था मैं उसको कर सकता हूँ चित्त खाने अब इसको शांति से कैसे तय करो इसका एक ही उपाय है की करके कर देख लो कौन किसको कर सकता है जीवन जीकर ही हल हो सकता है कोई दूसरा उपाय जीवन के समाधान का नहीं जो दूसरे तरह का ज्ञान है वो बिना जीवन में उतरे तुम्हें समाधान दे देता वो समाधान झूठे हैं सस्ते हैं बहुत तुमने उन समाधानों के लिए कुछ चुकाया नहीं तुमने उन समाधानों के लिए कुछ खोया नहीं तुमने उन समाधानों के लिए अपने को दांव पर नहीं लगाया तो मुफ्त भीष उन समाधानों को घर ले आयो काश जिंदगी इतनी सस्ती होती जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है और अच्छा ही है कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है अन्यथा तुम्हारी समाधि भी कितनी सस्ती होती और तुम्हारा परमात्मा को पाल लेना भी कितना सस्ता होता दो कौड़ी का होता नहीं यहाँ तो स्वयं ही चलना पड़ेगा अपने ही पैरों से भटकन भी होगी भूल भी होगी गिरोगे भी अनेक बार उठोगे गिरोगे उठोगे खोजोगे यहाँ मार्ग बना बनाया तैयार नहीं है कि किसी और ने बना दिया है कोई हाईवे नहीं जो तैयार है सरकार की तरफ से कि तुम उस पर चल जाओ यहाँ तो चल चल के ही एक, एक कदम अपना मार्ग खुद ही बनाना पड़ता है यहाँ तो तुम तो तो तो जितना चलते हो उतना ही मार्ग बनता है और इसलिए केवल दुस्साहसियों के लिए ही सत्य है कायर पंडित हो जाते हैं साहसी प्रज्ञा को उपलब्ध होते हैं। पंडित महंतम कायरता है वो अपने को धोखा देना है लहस्य के सूत्र को समझने की कोशिश करें। जो ताओं का अनुगमन करना जानते थे उन पूर्व पुरुषों ने लोगों को ज्ञानी बनाने का इरादा नहीं किया बल्कि वे उन्हें अज्ञानी ही रखना चाहते थे बात बड़ी बेबूज मालूम पड़ेगी कि ज्ञानी पुरुष लोगों को अज्ञानी रखना चाहते थे निश्चित ज्ञानी पुरुष पहले भी लोगों को अज्ञानी रखना चाहते थे और ज्ञानी पुरुष अब भी अगर तुम ज्ञानी भी हो गए हो तो तुम्हारा ज्ञान छीन लेना चाहते सदगुरु वही है जो तुम्हारा ज्ञान छीन ले जिस गुरु के पास से तुम थोड़े ज्यादा जानकार हो के लॉटर समझ लेना वो गुरु नहीं शिक्षक शिक्षक सिखाता है जानकारी गुरु छीन लेता है गुरु मिटाता है जानकारी गुरु अगर कुछ भी सिखाता है तो एक ही बात सिखाता है वो सिखाता है कला जो सीखा है उसको अन करने की वो तुम्हारी स्लेट को साफ करता है तुमने काफी गुद डाला है अपना मन न मालूम क्या क्या लिख लिया है काम का बेकाम का कारण अकारण, संगत असंगत तुम्हारा मन एक गुदी हुई स्लेट कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या तुमने लिखा था क्या तुम लिख रहे थे तुम खुद भी नहीं पढ़ सकते अपने लिखे हुए को जो तुमने अपने मन पे लिख लिया है वहां भीतर आस डालोगे तो बड़ी घबराहट होगी जैसे ही लोग ध्यान शुरू करते हैं मेरे पास आने लगते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा बड़ी विभ्रांति आ रही कोई ध्यान से कहीं विभ्रांति आती लेकिन ध्यान से यह घटना घटती कि तुम जरा भीतर देखने में समर्थ हो जाते और भीतर तो विद्रांति भी भरी पड़ी है तुमने अपने मन की स्लेट पर क्या क्या लिख दिया है अब उसको पढ़ना भी मुश्किल है मुला नसुद्दीन के जीवन में दो घटनाएं एक घटना है कि गाँव के एक आदमी ने आके कहा कि पत्र लिख दो क्योंकि वही पढ़ा लिखा आदमी है गांव में तो ने कहा न लिख सकूंगा क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द उस आदमी ने कहा लेकिन पैर में पत्र लिखने का क्या तुम भले भांति चंगे बैठे हो हाथ से लिखना है पत्र के पैर से नसरुद्दीन ने कहा तू समझता नहीं ये जरा मामला जटिल है क्यूँकी लिख तो दू लेकिन पढ़ने के लिए मुझे दूसरे गाँव भी जाना पड़ता पढ़ेगा कौन और मेरे पैर में दर्द। और दूसरी घटना है कि कि एक आदमी आदमी ने ने ने पत्र लिख ने ने पूरा पत्र लिखवाया, पूरा लिख दिया, उस कहा भाई कहीं कुछ भूल हो हो, गई हो। आप जरा पढ़ के सुना दो तो मेरे प्यारे भाई बस उतनी वो पढ़ पाया फिर बार बार उसी को पढ़े उस आदमी ने कहा आगे क्यों नहीं बढ़ते क्या इतने लिखा है ने, ने कहा लिखना हमारा काम है कोई पढ़ना तो नहीं लिख दिया आपने झंझट खत्म हुई अब यह झंझट उनकी जिनको पढ़ना हो देहाती बोला बात तो ठीक और फिर पता दूसरे का है तो यह गैरकानूनी भी नसरुद्दीन ने कहा किसी दूसरे के नाम लिखा गया पत्र पढ़ना गैरकानूनी तो मुझको उलझा मत तुम्हारा मन तुमने लिखा है तुम तो स्वयं भी पढ़ ना सकोगे कि क्या लिख लिया है जो तुमने लिखा है उसमें से 90 प्रतिशत तो अचेतन में लिखा है मूर्छा में लिखा है बेहोशी में लिखा है थोड़ा सा ही होश में लिखा है वो भी सब गड्ढ हो गया है तुम्हारे सपने भी लिखे हैं तुम्हारे मन पर तुम्हारी जागृति भी लिखी है तुम्हारी निद्रा भी लिखी है ने शराब पी के भी लिखा है कभी कभी ध्यान करके भी लिखा है वो सब मिश्रित हो गए सदगुरु का पहला काम है कि वो इस सब कचरे को हटा दे इसके पहले कि नए बीज बोए जाएं, माली पुरानी जड़ों को निकाल के बाहर फेंक देता है घास पात को उखाड़ देता है जमीन को साफ कर देता है फिर ही नए बीज बोए जाते हैं इसके पहले की वास्तविक ज्ञान तुमने जग सके तुमने जो झूठा ज्ञान सीख लिया है जो घास पात उगा लिया है वो हटा देना जरूरी है क्योंकि घास पात का एक गुण कि अगर वो मौजूद रहे तो असली के भी बीजों को छिपा लेगा अगर तुम पंडित होकर मेरे पास आओ और तुम अपने पांडित्य को बचाना चाहो तो जो भी मैं दूंगा तुम्हारे पंडित के कचरे में वो भी खुश कबीर के पास एक पंडित आया ज्ञानी था काशी में बड़ा उसका नाम था और कबीर सभी को शिक्षा देते थे जो भी आता लेकिन उस पंडित को कहा कि नहीं भाई तू हमको मुसीबत में डाल। उसने कहा लेकिन आप किसी को मना नहीं करते और मैं तो पात्र मैंने कुपात्रों को भी आपके घर आते देखा है और मुझे मना करते हो कबीर ने कहा कि तू इतना जानता है और तेरे मन की भूमि पर इतने घास पात कि जो बीज हम डालेंगे वो खो जाएगा नहीं तो इस झंझट में हमको मत डाल कबीर बार बार कहे हीरा हेराल कीचड़ में तो हम इस कीचड़ में हीरा न डालेंगे कीचड़ तो रहेगी और हीरा और खो जाएगा सदगुरु साफ करता है एक बार तुम्हारे मन की स्लेट बिल्कुल पहुंच के साफ कर दी जाए न तुम हिंदू रह जाओ न मुसलमान न जैन न ईसाई न पार, पारसी तुम्हारी मन की स्लेट साफ हो जाए तो ज्ञान कहीं बाहर से थोड़े ही लाना है तुम्हारे घास पात नहीं दबे पड़े हैं वे बीज जिनसे गुलाब के फूल उठाएंगे लेकिन घास पात दबाए हुए है बुरी तरह और गुलाबों को संभालना पड़ता है घास पात को संभालना नहीं पड़ता वो अपने आप ही बढ़ता है उसके पानी देने की भी जरूरत नहीं है वो अपना इंजाम खुद ही कर लेता है और तुम एक बार काट दो घास पात को वो हजार बार बढ़ेगा उसकी जड़े उखाड़ देनी पड़ेगी जड़े उखाड़ने के लिए लाओ से कह रहा है कि पूर्व परसों ने लोगों को ज्ञानी बनाने का इरादा ही नहीं किया क्योंकि पहले घास पात बो फिर उसे उखाड़ो इससे बेहतर है कि सिलेट को साफ ही रहने दो बल्कि वे उन्हें अज्ञानी रखना चाहते थे अज्ञानी का अर्थ सरल अज्ञानी का अर्थ निर्दोष अज्ञानी का अर्थ छोटे बच्चों की भांति अज्ञानी ज्ञानिक अर्थ कु अज्ञानी अज्ञानिक अर्थ जिसके मन में कुछ व्यर्थ नहीं प्रविष्ट किया जो कुछ जानता नहीं जो कुछ भी नहीं जानता उसके जीने का मजा ही और है उसे हर चीज अन अपेक्षित है छोटे बच्चों को गौर से देखें एक तितली उड़ जाती है और बच्चा ऐसा नाच उठता है कि तुम्हें अगर कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी तुम इस भांति न ना नाच सकोगे क्या मामला है बच्चे की चेतना में क्या घटता है दौड़ पड़ा तितली के पीछे एक घास में उगा हुआ फूल तोड़ आता है और ऐसा प्रसन्न लौटता है नाचता हुआ घर कि कोई बड़ी संपदा लेके आ रहा है घास पर जमी ओस को अपने मुंह पर लगा लेता है और उसकी प्रसन्नता देखो क्या है बच्चे की चेतना में जिसको लोस से अज्ञान कह रहा है वही बच्चा जानता नहीं जो जानता नहीं उसे हर चीज नई है जो जानता नहीं उसके पास अतीत से तोड़ने का तो कोई उपाय नहीं वो ये तो नहीं कह सकता कि ये ओस ये है ये गुलाब है ये तितली है बच्चों को कुछ पता ही नहीं अतीत का कोई अनुभव नहीं अनुभव न होने के कारण हर घड़ी बच्चा जीवन को नया अनुभव करता है तुम्हारा पुराना अनुभव बीच में आ जाता है ज्ञान बीच में खड़ा हो जाता है। तुम सोच ही नहीं सबसे कितना फासला है तुम एक छोटे बच्चों को दौड़ते तितली के पीछे शायद कहोगे की मत दौड़ कुछ भी नहीं है बस एक तितली लेकिन तुम्हे पता नहीं की तुम क्या कह रहे हो बच्चे तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाते तितली उनके लिए कितना अज्ञात अनंत का द्वार ये उनके भरोसे के बाहर है कि इतना सौंदर्य भी है जगत में बच्चा दौड़ रहा है तुम्हें तो लगता है तितली के पीछे दौड़ रहा है बच्चा तो अनंत और अज्ञात के पीछे दौड़ रहा है छोटे बच्चे तितलियों को पकड़ लेंगे तो तोड़कर उनके भीतर देखना चाहते चाहे तो तुम सोचते हो बच्चे हिंसक तो तुम गलती में हो बच्चे तो सिर्फ अज्ञात के भीतर झांकना चाहते हैं कि क्या छिपा है कोई हिंसा सुनकर लेना देना नहीं वो तो भीतर देखना चाहते है। क्या है रहस्य क्या है क्यों ये कितनी इतनी सुंदर है और कैसे उड़ती थी इसके प्राणों का स्रोत कहां है अज्ञानी बच्चे जैसा होगा अज्ञान का अर्थ है तुम्हें वे बातें न सिखाई जाएं जिनके सीख लेने से तुम्हारे हाथों पर और जीवन पर दस्ताने पैदा हो जाते जब फिर से कभी कोई व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध होता है तो सिर्फ बच्चों जैसा हो जाता है रामकृष्ण के संबंध में कथा तो छोटी छोटी चीज में बड़े उत्सुक हो जाते थे और लोग दुखी होते थे शिष्यों को बेचैनी होती थी क्योंकि शिष्य चाहते लोग समझें कि वो सब चीजों के पार हो गए और वो छोटी छोटी चीजों में उत्सुक हो जाते पत्नी भोजन भी बना के लाती तो ब्रह्मचर्चा छोड़ देते थे चल रही थी, शिष्यों को समझा रहे थे पत्नी भोजन की खबर लेके आ जाती तो एकदम उठकर खड़े हो जाते वो भूल ही जाते ब्रह्मचर्चा और झांस के पहले थाली में देखते क्या भोजन बना बीच बीच में ब्रह्मचर्चा छोड़ के कथा है कि वो चौके में पहुंच जाते थे जरा झांक आते थे क्या बन रहा पत्नी भी उनकी कहती थी कि परमहंस देव ये शोभा नहीं देता लोग क्या कहेंगे अगर उनको ये पता चल जाए कि तुम बीच चर्चा में ब्रह्म की बातें समझाते समझाते बीच बीच में चौके में आकर देख भी जाते हो कि आज क्या बन रहा है तो लोग क्या कहेंगे तो वे कोई भी परमहंस रामकृष्ण को समझ पाते थे वे सब ज्ञान से जी रहे थे कि रामकृष्ण को कैसा होना चाहिए सिद्धांत ऐसे महापुरुष कहीं भोजन की फिक्र करते ऐसे महापुरुष तो स्वाद ही नहीं लेते लेकिन रामकृष्ण छोटे बच्चे की भांति हो गए ये जो ये जो बालपन है इस बालपन का जो सौंदर्य है उसी को लाभ से अज्ञान कह रहा है कभी इस पृथ्वी पर अधिक लोग ऐसे ही थे ज्ञान ने भ्रष्ट किया वेदों कुरानों ने मिटाया आदमी की खोपड़ी को भर दिया शब्दों से और उसके जीवन का सारा सौंदर्य नष्ट हो गया सारी पुलक चली गई नाच खो गया गीत कंठ में ही दब गए हृदय की धड़कन धीमे धीमे धीमी होती हुई बिल्कुल खो गई बस खोपड़ी का बोल रहे गया लाश से ये कह रहा है कि हृदय से है रास्ता सत्य का मस्तिष्क से नहीं कितना तुम सोचते हो इससे तुम करीब न पहुंचाओगे सत्य के कैसे तुम जीते हो एक निर्दोषता में बच्चे जैसे है उससे ही पहुंचोगे रामकृष्ण को बड़ी अड़चन थी क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए रखा गया था उनको दक्षिणेश्वर पुजारी थे तो पुजारी का तो काम पंडित का है और ये तो बिल्कुल गैर पंडित जैसे आदमी हैं इनका तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था काली अब ये कहीं संभव है पुजारी के झगड़ा कर ले लेकिन प्रेमी कर सकता है और प्रेम ना हो तो पूजा क्या कभी कभी बड़ा झगड़ा हो जाता एक बार तो इतने गुस्से में आ गया कि तलवार उठा ली। कहा कि अब होता हो ज्ञान तो इसी वक्त हो जाए नहीं तो दर्शन काट कर रख देता हूं बहुत हो गया और कहते हूं उसी दिन रामकृष्ण को ज्ञान हुआ एक काली के मंदिर में तलवार रखेगी काली की सजावट का हिस्सा थी उसको उठा लिया निकाल लिया कोई भी नहीं था क्योंकि उनकी पूजा कितनी देर चले उसका तो घंटों तो घंटा अब उतनी देर कौन लोग वहां बैठे रहे और कौन ये बकवास सुने के वो बातचीत कर रहे है चर्चा हो रही जब आप सवाल हो रहे कोई नहीं था मंदिर में खींच ली तलवार और कहा के बहस हो गया कर चुके काफी पूजा और आवाज दाव पे पूरा लगा देते तलवार अपनी गर्दन पर और सब बदल गया एक क्षण में तलवार हाथ से नीचे गिर गई मंदिर खो गया काली खो गई रामकृष्ण खो गए 18 घंटे कोई होश नहीं आया 18 घंटे बाद होश आया तो आंख से आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला रहे थे क्या वापिस मत भेज अब जब दिखा ही दिया तो वापस क्यों भेजती अब मुझे भीतर ही रहने उस दिन घटना घट गट गई अब पंडितों ने कहीं भी नहीं लिखा कि तलवार उठा के और पूजा करना। और पंडितों ने लिखा होता और तुम तलवार उठाते भी तो वो औपचारिक होती वो हार्दिक न होती तुम जानते थे कि कौन मार रहा है कौन मारने जा रहा है रामकृष्ण भोग लगाते तो पहले खुद को लगा लेते फिर काली को मंदिर की कमेटी थी ट्रस्टियों की ऐतराज उठाया और बुलाया और कहा कि ये नहीं चलेगा रामकृष्ण ने कहा तो नहीं चलेगा तो अपनी नौकरी संभालो क्योंकि मेरी माँ जब मुझे खाना बना के खिलाती थी तो पहले खुद चख लेती थी जब माँ तक बेटे के लिए खाना देने के पहले चख लेती है देखती है कि देने योग्य है भी या नहीं तो मैं देना चखे भगवान को भोग नहीं लगा सकता पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं तो तुम संभाल लो आप किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि भगवान को भोग लगाने के पहले खुद चख लेना लेकिन हृदय के शास्त्र में तो यही बात लिखी प्रेम नियम नहीं जानता क्योंकि प्रेम अत्यंतिक नियम पूजा कोई औपचारिक क्रिया नहीं है पूजा तो हृदय का उन्मेष है, लेकिन उसके लिए बड़ी सरलता चाहिए और रामकृष्ण बड़े सरल आदमी थे बेपढ़े लिखे थे दूसरी क्लास वो भी पास नहीं थे उतना थोड़ा सा ज्ञान था ग्रामीण थे कुछ जानते नहीं थे और इस सदी में सब जानने वालों को पीछे छोड़ दिया इस सदी में उनका विरभाव ऐसा हुआ कि एक बेपढ़ा लिखा एक गवा गांव का बड़े से बड़े पंडितों को फीका कर गया हृदय का एक कण भी तुम्हारी बुद्धि की समस्तता से ज्यादा मूल्यवान है भाव की एक छोटी सी उर्मी भी तुम्हारी खोपड़ी के बड़े से बड़े सागर से बड़ी एक छोटी सी क्योंकि वो जीवन थे से कहता है कि ताओ का अनुगमन करना जो जानते थे उन पूर्व पुरुषों ने लोगों को ज्ञानी बनाने का इरादा नहीं किया बल्कि वे उन्हें अज्ञानी ही रखना चाहते थे क्योंकि उनके अज्ञान में एक गरिमा थी एक सरलता थी एक सौम्यता थी उस अज्ञान में एक हृदय का भाव था उस अज्ञान में एक खुबी थी जो शिक्षा ने नष्ट करती आज दुनिया की बड़े से बड़ी जो तकलीफ है वो यही है कि लोग बहुत शिक्षित हो गए और सभी समझदार लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एजुकेशन सार्वभौम शिक्षा चाहिए एक आदमी ना बचे जो अशिक्षित हो सब सबको शिक्षित करना चाहे उनकी मर्जी हो चाहे ना हो सबको अनिवार्य रूप से शिक्षित करना अज्ञानी किसी को छोड़ना ही नहीं और बिना सोचे समझे हम मनुष्य को शिक्षित किए जा रहे हैं और शिक्षा का कुल परिणाम इतना हुआ है कि आदमी जंग खा गया है उसकी सब सरल खो गई शिक्षा का कुल परिणाम इतना हुआ आदमी कठोर हो गया है उसकी सारी सौम्य खो गई शिक्षा का कुल परिणाम इतना हुआ कि आदमी ज्ञानी नहीं हुआ चालाक हो गया शिक्षा चालाक बनाती शिक्षित आदमी शोषण करने में कुशल हो जाता है वो इस तरह की तरक्की में बिठाता है कि खुद काम न करना पड़े और दूसरों से काम ले ले शिक्षित आदमी के पूरे जीवन की योजना ये होती है तो उसे कुछ न करना पड़े और वो दूसरों का शोषण कर ले और शिक्षित आदमी चालाक हो जाता है कि जो चीज बिना काम किए मिलती हो कैसे बिना कुछ किए चीजें मिल जाएं? यही उसकी पूरी कुशलता हो जाती और यही तो चोरी है चोरी और क्या है चोरी का एक ही अर्थ है कि जिसके लिए हमने श्रम न किया हो उसे पालने की कोई तरकीब दूसरे की जेब से कैसे पैसा निकल आए बिना हाथ डाले उसकी कुशलता शिक्षित आदमी में आ जाती और शिक्षित आदमी महत्वाकांक्षी हो जाता है वो सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है और शिक्षित आदमी के जीवन से प्रेम तिरोहित हो जाता है क्योंकि प्रेम गणित में बैठता नहीं बल्कि गणित को गड़बड़ करता है शिक्षित आदमी के जीवन से सौंदर्य काव्य धर्म सब खो जाता है उसके पास तो सिर्फ हिसाब रह जाता है गणित और तर्क और शोषण की कला और महत्वाकांक्षा का ज्वर शिक्षित आदमी ज्वरग्रस्त थे डी एच ने जो की सदी में लाओ से को प्रेम करने वाले थोड़े से लोगों में एक था एक सुझाव दिया था वो सुझाव मुझे बहुत प्रीतीकर लगता है वो सुझाव था कि सौ वर्ष के लिए सब यूनिवर्सिटी सब कॉलेज सब स्कूल सब बंद कर देने चाहिए सौ वर्ष के लिए आदमी को बिल्कुल बिना शिक्षा के छोड़ देना चाहिए तो जो भी हमने कोई दस हजार वर्षो में आदमी के मन में कचरा भर दिया है और स्लेट साफ हो जाए जैसे किसान दो चार साल मेहनत करने के बाद खेत को खाली छोड़ देता है बिना फसल के ताकि खेत अपनी ऊर्जा को पुनः उपलब्ध कर ले ऐसा मुझे भी लगता है कि सौ साल के लिए अगर आदमी को शिक्षा से स्वतंत्र कर दिया जाए तो लोग वापस उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिनकी लाभ से चर्चा कर रहा है लोग सरल हो जाएंगे शुल्क हो जाएगा न पूंजीवाद की जरूरत होगी न समाजवाद की जरूरत होगी लोग थोड़े से तृप्त हो जाएंगे और इतना काफी है कि हर एक को तृप्त कर सके जल की कमी नहीं भोजन की कमी नहीं छाया मिल सकती है शरीर को लेकिन महत्वाकांक्षा के लिए तो कभी भी कुछ पूरा नहीं महत्वाकांक्षा दौड़ाती है और दौड़ाती है थकाती है और मार डालती है जीवन को जानने से वंचित ही रह जाती है कारण से कि लोगों के लिए अशांति में कारण है कि लोगों के लिए शांति में रहना कठिन है अतिशय ज्ञान के चलते जैसे ही ज्यादा ज्ञान हो जाता है वैसे ही खुद की शांति भी खो जाती है क्योंकि मन में विचार ही विचार भर जाते हैं रात सोते भी हैं तो भी विचार चलते ही रहते हैं उठते हैं तो चलते ही रहते विचारों का इतना झंझवात की शांति खो जाती भीतर उतरना ही मुश्किल हो जाता है नाव को ले जाना ही मुश्किल हो जाता है यात्रा पर और हमारी पूरी शक्ति इसमें लग रही कि कैसे हम लोगों को ज्यादा ज्ञानी बना दें, और लोग जितने ज्ञानी होते जाते उतने ही मुर्दा होते जाते कभी ठेठ गांव में जाके देखना चाहिए गांव से मेरा मतलब जहां अभी सरकार बिजली न पहुंचा पाई हो जहां स्कूल न खोल पाई हो जहाँ समाज सुधारक अभी तक न पहुंचे हो और लोगों को शिक्षित न कर पाए हो जहां नेता की गति न हो पाई हो जहां क्रांतिकारियों की कोई खबर न पहुंची हो कोई आदि आदिवासियों का गांव, तब एक दूसरे ही तरह के मनुष्य का दर्शन होता है उसके शरीर का स्वास्थव अलग उसके प्राणों का ढंग अलग उसके जीने के नियम अलग बर्मा के जंगलों में अभी भी एक जाति के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहते हैं उस जाति को याद ही नहीं कि वहां किसी ने कभी सपना देखा सपना नहीं देखा किसी ने लोग इतने शांत थे कि सपना क्यों देखे सपना तो अशांति का हिस्सा है उस छोटे से कबीले में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई और ढंग होगा उनके होने का क्योंकि तो हम तो दो घड़ी पास नहीं बैठ सकते और झगड़ा शुरू हो जाता और झगड़े हमारे इतने बारीक थे कि कहना मुश्किल है मुला नसरुद्दीन और उसके गांव के धर्मगुरु में झंझट थी और दूसरों में एक दूसरे में कलह हो जाती थी अंततः बात अदालत में पहुंच गई और मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम दोनों ही समझदार आदमी हो क्यों व्यर्थ के उत्पात खड़े कर लेते हो इसको निपटा लो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भले आदमियों को अदालत में आना पड़े और अदालत तक बात खींची जाए तुम आपस में ही निपटा लो। धर्म गुरु ने कहा ठीक जब धर्म गुरु तो ने कहा ठीक तो नसुद्दीन ने भी कहा चलो ठीक निकलने को हुए अदालत से बाहर कि नसुद्दीन ने पूछा कि कहो अब मेरे संबंध में क्या विचार ठीक से सुनना नसुद्दीन ने कहा कि कहो अब मेरे संबंध में क्या विचार है उस आदमी ने कहा वही विचार है जो तुम्हारे मेरे संबंध में नसुद्दीन लौटा उसने कहा कि देखिए फिर शुरू हो कर दिया नसुद्दीन ने न्यायाधीश से कहा कि देखिए महानुभाव फिर शुरू कर दिया ऐसे क्योंकि मेरे ख्याल तो इसके संबंध में बहुत बुरे हो रही है कह रहा है ये ख्याल इसके मेरे संबंध में ये झगड़ा शुरू हो गया सभ्य आदमी जैसे बिना झगड़े के रह नहीं सकता उसकी सब सभ्यता के भीतर संस्कार के भीतर झगड़ा छिपा है क्योंकि आसान आदमी बिना झगड़े के रह कैसे सकता है वो मैत्री भी करता है तो उसमें शत्रुता का दंश होता है वो प्रेम भी करता है तो उसमें घृणा का जहर होता है वो पास भी आता है तो दूर खींचा रहता है उस कबीले में इतिहास में कभी कोई झगड़ा नहीं किया कोई झगड़ा नहीं हुआ अगर एक कबीले में ऐसा हो सकता है तो सारी दुनिया में भी ऐसा हो सकता है अगर थोड़े से लोगों में ऐसा हो सकता है तो सब में क्यों नहीं हो सकता हमारे रहने के ढंग में कहीं कोई कठिनाई है कहीं कोई गड़बड़ कहीं कोई मूल भूल है और लाल से कहता है कि अतिशय ज्ञान के चलते शांति असंभव है और जब व्यक्ति शांत नहीं होता तो वो अपनी अशांति दूसरों पर निकालता है तब वो अपनी अशांति दूसरों पर फेंकता है दूसरों को उत्तरदायी ठहराता था। तब संघर्ष शुरू होते और यही संघर्ष बढ़ते बढ़ते, बढ़ते बढ़ते बड़ी कलह कर रूप लेते धर्म लड़ते राष्ट्र लड़ते जातियां लड़ती अगर हम मनुष्य का इतिहास गौर से देखें, तो सिवाय लड़ाई के आदमी ने अब तक कुछ किया ही नहीं तीन हजार सालों में कोई पंद्रह हजार युद्ध हुए हिसाब लगाया है इतिहासज्ञो ने तो वो कहते हैं कि तीन हजार सालों में ऐसे कुछ ही दिन हैं जब कहीं न कहीं युद्ध न हो रहा हो कुछ ही दिन है जब कहीं भी युद्ध नहीं हो रहा नहीं तो कहीं न कहीं युद्ध हो रहा कभी है कभी वियतनाम है कभी कम्बोडिया है कभी कश्मीर है कभी इज़राइल है कहीं न कहीं युद्ध हो रहा है पृथ्वी कहीं, कहीं न कहीं बड़े गहरे घाव से भरी रहती है और मनुष्य का प्राण कहीं न कहीं तड़पता रहता है छुरा कहीं न कहीं छाती में भूखा ही रहता है क्या कारण होगा क्या आदमी शांति से नहीं रह सकता है? क्या आकाश के और सूरज और वृक्ष और पक्षियों के गीत और पृथ्वी की हरियाली प्राप्त होने के लिए काफी नहीं है? क्या परमात्मा ने जो दिया है वो कम है इतना कम है कि हमें लड़ना ही पड़ेगा हम उससे भोग नहीं सकते क्या ये नहीं हो सकता कि जितनी ऊर्जा हमारी युद्धों में लगती है उतनी ऊर्जा जीवन के उत्सव में लग जाए जिस शक्ति को हम नष्ट करते हैं युद्धों में क्योंकि तो करीब करीब हर राष्ट्र की सत्तर प्रतिशत शक्ति युद्ध में लगती है और बाकी तीस प्रतिशत जो है उसको भी अगर हम बहुत गौर से देखें तो घरेलू युद्ध ना हो जाए उनमें लगी रहती कहीं कोई आंदोलन है कहीं कोई घेराव है कहीं कोई उपद्रव है आदमी बिना उपद्रवों के एक क्षण नहीं और अपने उपद्रवों को बड़े अच्छे अच्छे नाम देता है कभी धर्मयुद्ध जिहाद कभी क्रांति कभी इनकलाब कभी स्वतंत्रता बड़े अच्छे अच्छे नाम देता है और अच्छे नामों के पीछे छिपी रहती है सिर्फ अशांति लड़ने की आकांक्षा कोई बहाना मिल जाए और हम लड़ लें कोई भी बहाना मिल जाए हम लड़ लें बहाना न हो तो हम ईजाद करते हैं। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर कोई दुश्मन न हो तुम्हारा तो ईजाद कर लेना चाहिए क्योंकि बिना दुश्मन के किसी भी राष्ट्र में शांति रखना असंभव क्योंकि लोग अगर बहन न लड़ेंगे तो भीतर लड़ेंगे अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान न लड़ेंगे तो इंदिरा और जयप्रकाश उपद्रव खड़ा करेंगे इसलिए हर राजनीतिक राजनीतिज्ञ कोशिश करता है कि बाहर कहीं ना कहीं उपद्रव चलता रहे जैसे बाहर उपद्रव जोर से चलता है भीतर उपद्रवों की कोई जरूरत नहीं रह जाती इसे देखें गौर से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान थे पाकिस्तान नहीं बटा था हिन्दू मुसलमान लड़ते थे तपुन में कभी न सुना था कि हिंदी भाषी और गैर हिन्दी भाषी लड़ते तब तुमने कभी ना सुना था कि मराठी और गुजराती लड़ सकते तब तुमने कभी ना सुना था कि कन्नड़ और मराठी लड़ सकते दोनों हिंदू थे लड़ने का कोई सवाल ही न था लड़ाई बाहर चल रही थी हिंदू मुसलमान के बीच थी अशांति वहां निकल जाती थी फिर पाकिस्तान बढ़ गया अब अशांति वहां निकलने का कोई कारण न रहा अब हमें नए उपाय खोजने पड़ेंगे अशांति तो है तो अब कन्नड़ और मराठी लड़ेंगे तो हिंदी और गैर हिंदी भाषी लड़ेगा और तुम ये मत सोचना कि झगड़ा मिट जाए तो कोई हल होता है सोच लो कि गुजरात को बिल्कुल सबसे अलग काट के कर दिया जाए तो कच्छी और गुजराती लड़ेगा सौराष्ट्र का रहने वाला गुजराती से लड़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बांटते जाओ जब तक दो आदमी हैं लड़ाई जारी रहेगी और अगर एक ही बचा तो वह आत्महत्या कर लेगा तो तुमको कुछ कहा जाएगी अशांति अशांति को कहीं तो निकालना पड़ेगा और लाउस का कारण कह रहा है कि लोगों को तुमने इतने विचार दे दिए कि कब उनके मन शांत नहीं हो पाते जो ज्ञान से किसी देश पर शासन करना चाहते है वे राष्ट्र के अभिशाप जो ज्ञान से देश पर शासन नहीं करना चाहते वे राष्ट्र के वरदान ये बड़ी उल्टी बातें मालूम पड़ती हैं पर बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सत्य जो इन दोनों सिद्धांतों को जानते हैं जानते है और प्राचीन मानदंड को सदा जानना ही रहस्य में सदगुण कहता है जब रहस्य में सदगुण स्पष्ट दुगामी बनता है और चीजें अपने उदगम को लौट जाती है तब और तभी उदय होता है भव्य लयबद्धता का कहता है जो इन दो सिद्धांतों को समझ लेते कि अज्ञान में लोग शांत होते हैं और ज्ञान में अशांत हो जाते में लोग सरल होते हैं और ज्ञान में जटिल और कुटिल हो जाते अज्ञान में निर्दोष होते हैं ज्ञान में चाला जो इन दोनों सिद्धांतों को जानता है उसे उस प्राचीन मानदंड का भी अनुभव हो जाएगा वो प्राचीन मानदंड रहस्य में सदगुण उसको कहता है लाओ से वो प्राचीन मानदंड क्या है वो प्राचीन मानदंड ये है कि तुम्हारा जीवन का अंतिम लक्ष्य जीवन के मूल स्रोत को पा लेना है वही पहुंच जाना है जहां से तुमने शुरू किया था वो प्राचीन है। लक्ष्य अंत प्रारंभ से भिन्न नहीं जीवन वर्तुलाकार है जैसे वर्तुल जहां से शुरू होता है वापिस वहीं पूरा हो जाता है और जीवन में सारी गति वर्तुलाकार है तारे वर्तुलाकार घूमते हैं सूरज वर्तुलाकार घूमता है पृथ्वी घूमती है, मौसम घूमते हैं है। सारी जीवन की गति सर्कुलर है वर्तूलाकार है और वर्तुल का लक्षण यह है कि चीजें वहीं आके पूर्ण होती हैं जहां से शुरू हुई थी, इस अर्थ हुआ प्रथम कदम ही अंतिम कदम सिद्ध होता है सारी यात्रा के बाद तुम अपने घर ही वापिस लौट आते है प्राचीन मानदंड लेकिन साधारणता, शिक्षा ज्ञान पांडित्य तुम्हें सिखाता है कि कोई लक्ष्य पाना है जो तुम्हारे पास नहीं कोई महत्वाकांक्षा पूरी करनी है एक रेखा में चलना है इससे समझो एक बच्चा पैदा हुआ क्या लेटे पैदा होता है खाली हाथ पैदा होता है मरता है तब भी खाली हाथ मरता है वही अवस्था वापिस लौट आती है जो इन दोनों को जोड़ लेता है और समझ लेता है कि इसके बीच सारा खेल है धन आता है जाता है जीत होती हार होती असफलता सफलता पाना खोना लेकिन सब बीच में अंत में तो वही लौट आते हैं जहां से चले थे खाली हाथ फिर खाली हो जाते जिसने इस बात को समझ लिया उसने जीवन के सदगुणों का सार समझ लिया उसने जीवन का रहस्य में सदगुण समझ लिया उसने वो अनूठा मानदंड पहचान लिया क्योंकि तब वो ध्यान रखेगा कि आज नहीं कल हाथ खाली हो जाने और जिसको ये पता है कि अंत में हाथ खाली हो जाने जैसा आया था वैसा ही जाना है उस सफलता में बहुत पागल भी ना होगा विफलता में बहुत दुखी भी ना होगा ना तो सफलता में नाचेगा और ना विफलता में मुर्दा की तरह बैठ जाएगा क्योंकि वो जानता है अंततः सब चला जाएगा हाथ ही पास रह जाएंगे खाली हाथ तो आना जाना खेल रह जाएगा उसमें ज्यादा मूल्य नहीं लेकिन सारी शिक्षा क्या सिखाती है सारी शिक्षा वर्तुलाकार नहीं सिखाती जीवन को रेखाबद्ध लिनियर बताती शिक्षा कहती आज तुम्हारे पास एक रुपया कल दो होना चाहिए परसों तीन होने चाहिए आज दस हजार हैं कल पचास हजार होने चाहिए वर्तुल में होने चाहिए रेखाबद्ध तुम्हें बढ़ते जाना चाहिए मरते वक्त तुम्हें करोड़ों रूपये तुम्हारे पास होने चाहिए तभी तुम सफल हुए अन्यथा तुम असफल हो महत्वाकांक्षा तो चलती है एक रेखा में और जीवन चलता है वर्तुल में महत्वाकांक्षा तो कहती जन्म हो गया अब मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए तो अब तो जियो और जीने का हर उपाय करो मरते दम तक भी मरने को टालो और में बहुत से उपाय खोज लिए गए हैं तो बहुत से लोग मृदों की भांति तंगे अस्पतालों में टंगे इंजेक्शन दिए जाते हैं वो जिंदा है लेकिन उनकी स्थिति साख सब्जी से ज्यादा नहीं मरना नहीं चाहते और जीना तो जा चुका है क्योंकि जीवन वर्तुलाकार है तब वो टंगे है बड़ी में बड़े कष्ट में छोड़ नहीं सकते जीवन को छोड़ने की हिम्मत नहीं सब उपाय किए जा रहे हैं कि वो किसी तरह बचे रहे उनका कोई बचने का अर्थ भी नहीं कोई उपयोग भी नहीं उनके खुद के लिए भी नहीं है दूसरे के लिए भी नहीं वो एक बोझ है लेकिन अस्पतालों में किसी की टांगे बंधी है किसी के हाथ बंधे हैं और उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और ऑक्सीजन दी जा रही और उनको जिलाया जा रहा है जबरदस्ती ये रेखाबद्ध तर्क का परिणाम मरोमत एक दफा पैदा हो गया मरना नहीं एक दफा पद पर पहुंच गया भटना नहीं है पद से अब और ऊपर जाना है और कहीं ऊपर जाने को न हो तो जिस पद पर पहुंच गए हैं आखिर में उसको पकड़े रखना उसको छोड़ना नहीं है आखिरी दम तक धम जो मिल गया उसको बढ़ाते जाना है उसी रेखा में बढ़ते चले जाना है बिना सोचे कि जब दस हजार से सुख न मिला तो दस लाख से कैसे मिल जाए और जब दस लाख में इतना विषाद है तो दस लाख में दस हजार में इतना विषाद है तो दस लाख में तो और बढ़ जाएगा और जब में में इतने हारे मालूम पड़ रहे हैं तो दस लाख में क्या गति होगी? ला से कह रहा है कि जीवन का मापदंड है कि तुम स्मरण रखना की वर्तुल्ला कार है सब आज जवान हो सदा नहीं रहोगे और जब जवानी जाने लगे तो पकड़ना मत विदा दे देना शांति से विदा दे देना क्योंकि वर्तुल लग लौटने लगा पक्षी अपने घर आने लगा आना ही पड़ेगा घर ये बात अगर गहरी समझ में आ जाए तो तुम्हारे जीवन में एक सद्गुण आ जाएगा जो साधारण नीति नहीं दे सकती जो केवल प्रज्ञा से ही पैदा होता है तब तुम चीजों को आएंगी तो स्वागत करोगे जाएंगे तो स्वागत करोगे तुम जानोगे जो आया है वो जाएगा तुम जवान हो जाओगे तो प्रसन्न रहोगे जवानी जाने लगी कि तो प्रसन्न रहोगे क्योंकि ज्वार आता है तो सिर्फ भाटा ही होगा चांदनी रातें आएंगी फिर अंधेरी रातें भी आएंगी और तुम ये याद रखोगे आखिर में वही रह जाना है जो तुम प्रथम न थे और वो कभी खोने वाला नहीं इसलिए भय क्या है खाली हाथ तो सदा तुम्हारे पास होंगे में तुम पैदा हुए थे नग्न भी तुम विदा हो जाओगे न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाना है अगर ये बोध गहन हो जाए तो जीवन में एक अनाशक्ति आती है वो अनाशक्ति अनाशक्ति का व्रत लेने से नहीं आती वो अनाशक्ति तो इस समझ का सहज परिणाम है जो इन दोनों सिद्धांतों को जानते हैं, वे प्राचीन मानदंड को भी जानते हैं, और प्राचीन मानदंड को जानना सदा जानना ही रहस्यमय सद्गुण कहलाता है तो दो तरह के सद्गुण हैं, एक तो साधारण सद्गुण है जिसको हम आरोपित कर लेते हैं। सच बोलना चाहिए क्यूँकी सिखाया गया है भय दिया गया है कि नहीं सच बोले तो नर्क में पड़ोगे नहीं सच बोले तो स्वर्ग ना मिलेगा भय है लोभ है शिक्षा है संस्कार है लेकिन ये वास्तविक सदगुण नहीं भय के कारण सच बोल रहे हो तो सच तुम्हारा भय से छोटा है लोभ के कारण सच बोल रहे हो तो सच भी तुम्हारा लोभ का ही हिस्सा है और सत्य कैसे लोभ का हिस्सा हो सकता है और सत्य कैसे भय का हिस्सा हो सकता है सत्य तो अभय सत्य तो निर्लोभ है सिखाया गया है और सच शिक्षाए सिख, लोभ और भय पर ही खड़ी रहस्य में सदगुण लोभ और भय पर नहीं खड़ा है बोध पर खड़ा है तुमने जीवन को समझने की कोशिश की और पाया कि यहां ना कुछ बचता है न बचाने योग्य झूठ किसलिए बोलना है झूठ बोल इसलिए रहे थे कि कुछ बच जाए चार पैसे ज्यादा बच सकते थे अगर झूठ बोल देते सच बोलते तो चार पैसे ज्यादा लग जाते मुला रसुद्दीन के लड़के से मैंने पूछा कि तेरी उम्र क्या है तो उसने कहा कि पहले इस जगह बताइए किस जगह बस में ट्रेन में घर में क्योंकि बस में मैं सुनता हूं चार साल घर में सुनता हूं छह साल कि कुछ पक्का नहीं है कितनी उम्र है निर्भर करता है कौन सी स्थिति चार पैसे बच जाए ने बेटे को लेकर ट्रेन में बैठा है और टिकट कलेक्टर ने पूछा कितनी उम्र तो उसने कहा कि चार साल उसने कहा मालूम तो सात साल का होता है ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि मैं क्या करूं अभी चिंता फिक्र करता है अभी से इसमें इतना बूढ़ा दिखाई पड़ता है बाकी है तो चार ही साल चिंता फिक्र के कारण सात साल का, का मालूम पड़ रहा है दो पैसे के लिए आदमी झूठ बोल रहा है दो पैसे के लिए आदमी बेईमानी कर रहा है दो पैसे के लिए आदमी हिंसक हो जाता है लेकिन जिसको बोध आ गया इस बात का कि लॉर्ड जाना है वर्तुल को उसी जगह जहां से हम आए थे वहां मुट्ठी खुल जाएगी जिन पैसों के लिए बेईमानी की थी झूठ बोले थे हिंसा की थी वह मनुष्य था मुट्ठी खुल जाएगी पैसे पड़े रह जाएंगे पैसे तो पड़े रह जाएंगे लेकिन पैसों के लिए हमने जो किया था वो हमारे चित्त का हिस्सा हो जाएगा वो हमें भटकाएगा जन्मों जन्मों में वो बार बार हमें बेईमानी के मार्ग पर ले आएगा और बार बार झूठ का प्रलोभन का बीज हम बोते रहेंगे लाओस कहता है कि जीवन के रहस्य को समझना हो तो इस बात को पहले समझ लेना कि सब चीजें अपने मूल अवस्था में लौट जाती जहां से तुम आए थे वहीं तुम चले जाते हो। तो यहां अगर तुम हो तो इस मकान को इस संसार को सराय से ज्यादा मत समझना रुके हैं रात ठीक सुबह विदा हो जाना और अगर तुमने वर्तुलाकार जीवन का अनुशासन निर्मित किया तो तुम धार्मिक इसे तुम समझ लो ये गणित की बात है अगर तुमने जीवन को एक रेखा में सीधा निर्मित किया तो तुम संसारी हो अगर तुमने जीवन को वर्तूलाकार निर्मित किया तो तुम सन्यासी हो तुम धार्मिक हो और इन दोनों गणितों का अलग अलग फैलाव है जो रेखाबद्ध बढ़ता है वो कहता है दस रुपए हैं तो ग्यारह होने चाहिए ग्यारह है तो बारह होने चाहिए वो निन्यानवे का चक्कर जिसको हम कहते हैं वो रेखाबद्ध गणित है तुमने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक नाई है जो सम्राट के हाथ पर है करता है करता और सम्राट से खुशी का कोई अंत नहीं और सम्राट को हमेशा हरा थका पाता है आखिर सम्राट ने एक दिन हिम्मत जुटाकर कहा कि सुन भाई तेरा राज क्या है तुम इतना प्रसन्न क्यों रहता राज तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं कोई कारण नहीं पाता दुखी होने का और मैं कोई बहुत समझदार नहीं हूं इसलिए मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता लेकिन मैं बड़ा खुश हूं सम्राट ने अपने वजीर से पूछा वजीर ने कहा कि राज मैं बता सकता हूं ये अभी निन्यानबे के चक्कर में नहीं क्या मतलब ये चक्कर क्या है वजीर ने कहा अब रख के एक थैली में घर में फिंकवा दू उस रात निन्यानबे सोने के सके उसके घर में फेंक दिए गए एक सिक्का रोज मिलता था सम्राट के घर से मालिश करने का सेवा करने का वो रोज के लिए पर्याप्त था वो खूब मजे से खाता पीता रात चादर ओड कर सोचता कल की कोई फिक्र न थी कल फिर मालिश करेगा फिर एक रुपया मिल जाएगा उसकी मस्ती का कोई अंत ना था गणित ही पैदा ना हुआ था लेकिन निन्यानबे ने दिक्कत डाल निन्यानवे गिने तो उसने सोचा की कल तो बात तो कर लेना हो एक रुपया बच जाए तो सौ हो जाए अब निन्यानवे में कुछ ऐसा है कि आदमी का मन सौ करना चाहता है एकदम से तुमको भी मिल जाए निन्यानबे तो जो पहला ख्याल उठेगा वो ये कि सौ कैसे हो जाए कुछ अधूरा लगता है निन्यानवे में नि कुछ कमी लगती और एक रुपये की कुल कमी तो ज्यादा भी कमी हो तो आदमी सोचे कि मुश्किल है एक ही रुपए का मामला है नाई ने सोचा कि आज उपवासी कर लो एक दिन खाना ना खाएंगे तो एक रुपया नाई उस दिन आया तो लेकिन भूख आदमी तो उदास पैर तो दाबे उसने लेकिन बेमन से और पैर भी दाब रहा था तो उसके भीतर तो गणित वही चल रहा था की एक बच जाएगा सो हो जाएंगे गजल हो गए पता नहीं कौन दन्यान भी डाल गए सम्राट ने पूछा कि आज कुछ उदास उदास मालूम पड़ते हो इसमें तो नहीं ऐसी कुछ बात जरा ऐसी धार्मिक त्योहार उपवास किया और उपवास की तो शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा है सो पूरे हो गए लेकिन अब दौड़ शुरू होगी सोचा जब निन्यानबे से सौ हो सकते है तो एक सौ एक भी हो सकते हैं। अब रुकने का कोई उपाय नहीं नही भर में तो वो दिन ही जर्जर हो गए कई उपवास कर लिए सस्ती चीजें खरीद के खाने लगा दूध लेना बंद कर दिया चाय ही पीने लगा अब बताना था वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ मनुष्य के मन में जहाँ भी अधूरापन हो उसे पूरा करने की एक बड़ी गहरी पकड़ आदमी में नहीं वो जानवरों में भी अनुभव करते हैं तो उन्होंने बंदरों के पास भी प्रयोग करके देखे बंदर के पास चाक से एक वर्तुल खींच दो अधूरा और चाक वहीं छोड़ दो बंदर फौरन आके वर्तुल को पूरा कर देगा उसको भी अर्सन मालूम होती की अधूरा जान खाएगा इसको पहले पूरा करो तो निश्चिंत हो जाए मगर सीधी रेखा की खराबी ये है कि वो कहीं पूरी होती नहीं वो वर्तन तो पूरा हो सकता है सीधी रेखा कैसे पूरी होगी वो तो चलती ही जाती तो निन्यानबे से सौ पे जाती है सौ से एक सौ एक पे जाती है अब अनंत है अब इसका कहीं कोई अंत नहीं मैंने बर्बाद राजा ने कहा कि तू समझ नहीं रहा है तेरी हालत खराब हो जा रही तो मुझसे भी बदतर हुआ जा उसने कहा आप पुराने अनुभवी ही मैं नया ही नया खड़ी हूं बड़ी मुश्किल में पड़ा पढ़ा मगर मेरी जान ले ली किसी आदमी ने जिसने निन्यानबे रुपए मेरे घर में फेंक दी अब मैं आपको बता देता हूँ कोई धार्मिक को उपवास वगैरह नहीं कर रहा हूँ मेरा छुटकारा करा दो किसी तरह वो निन्यानबे रुपये से पुरानी कहानी है गाँव में एक जवान आदमी था और इतना जवान था और इतना मस्त था एक फकीर का लड़का था मांग लेता था और सोया रहता था कि राजा का सवारी निकलती तो हाथी की पूछ पकड़ के खड़ा हो जाता तो हाथी रुक जाता तो राजा को बड़ा अपमान मालूम पड़ता बीच तो बाजार में खड़ा कर देता हूँ हाथी को राजा ने कहा तो बर्दाश्त के बाहर की एक आदमी ऐसा भी तो हमारे हाथी को रोक ले हाथी नहीं हेले और हम कुछ भी ना कर पाए अवश्य तंगे रह जाते इसको ठीक करना पड़ेगा पूछा अपने वजीरों को कि क्या पाए? उपाय करें इसे कुछ काम लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल खाली। ये बिल्कुल मस्त। ये मस्त। मांग लेता, खा लेता सो जाता इसकी शक्ति का कहीं कोई हास नहीं हो रहा तो इसको काम में लगाएंगे कैसे मानेगा नहीं उनका मान जाएगा छोटा काम हम जाके लगा देते है कहा एक रुपया रोज तुझे मिलेगा जिस मंदिर के सामने तू तो सोया रहता है यहाँ दिया जला दिया कर शाम को ठीक छह बजे और ध्यान रहे ठीक छह बजे जिस दिन भी देर अबेर हुई रुपया नहीं मिलेगा भी कोई बात है मगर ये छह बजे उसके पीछे पड़ गए कभी घड़ी सोची न थी कभी समय का कोई हिसाब न रखा था कोई जरूरत ही ना थी अब तक तो ऐसे जीरा था जैसे समय है ही नहीं अब पहली दफा समय उसकी चेतना में प्रविष्ट हुआ अनंत तो वर्तूलाकार है समय रेखा बद्ध। अब उसको फिकर लगी रहती वो कई दफे जाके बाजार में घंटा घर में देख के आता तो नहीं बज गए रात सोता तो भी फिकर लगी रहती छह तो नहीं बज गए तुम कहोगे ना समझता क्योंकि तो रात क्या सोचना तुम भी दफ्तर की बात रात सोचते हो दुकान की बात रात सोचते हो वो भी अपनी दुकान की बात सोचता दुकान छोटी थी इससे क्या फर्क पड़ता है अब उसने भिखारी मांगना भिक्षा मांगनी भी बंद कर दी अब रुपया मिल जाता था तो मजे से खाने पीने लगा लेकिन वो छह बजे एक कांटे की तरह चेतना में चुप गया मैंने भर राजा की सवारी निकली हाथी की पूछ पकड़ी घसट गया हाथी रुकना सका जीवन बड़ी विराट उड़ जा है तुम तो अगर घसट गए हो तो सिर्फ इसलिए घसित गए हो कि उस विराट ऊर्जा को तुमने वर्तूलाकार न बना के रेखाबद्ध बनाने की चेष्टा की धन से राजनीति से पद से तुम सीधे चलने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं अंत ही ना हो बुद्ध ने कहा है जो चीज भी प्रारंभ होती उसका अंत होता है। इस सत्य को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया तब संसार एक माया हो जाता एक सपना जो आज है और कल नहीं हो जाएगा बचेगा तो वही जो तुम जन्म के साथ लेके आए थे उतना ही और उतनी तुम्हारी संपदा है और उतना काफी है क्योंकि वही परमात्मा छिपा है उससे ज्यादा की किसी को भी कोई जरूरत नहीं तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिला ही हुआ है और तुम्हें जो नहीं चाहिए उसकी दौड़ में तुम उसे खो रहे हो जो तुम्हें मिला हुआ है ये है मूल मापदंड और प्राचीन मानदंड को जानना ही रहस्यमय सदगुण है तब तुम्हारे जीवन में एक नीति की सुवास उठेगी उस सुवास में न तो गंध होगी लोभ की न दुर्गंध होगी भय की वो सुवास अपार्थिव तो दो तरह के नैतिक व्यक्ति हैं एक तो वे नैतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने गणित के हिसाब से नैतिक हो गए डर है पुलिस वाले का अदालत का मुकदमे का नरक का स्वर्ग का वो भयभीत थे अगर भय उठा लो वो अभी बेईमान हो जाएंगे अभी चोर हो जाएंगे उनकी नैतिकता वास्तविक नहीं है जब जबरदस्ती आरोपित है और एक धार्मिक व्यक्ति की नैतिकता है जो इसलिए नैतिक है कि वो जानता है यहाँ कुछ पकड़ने को ही नहीं है कुछ बचाने को ही नहीं और बचाओ कितना ही बचाओ छूट ही जाएगा तो पकड़ने का सार क्या है जो छूट ही जाना है उसे छोड़ देना ही कुछ दे। जो मिठी जाना है वो मिठी गया ऐसा जान लेना होते थे, थे। जो तुमसे छीन लिया जाएगा अगर तुम खुद दे दो तो सन्यास है मौत जो छीनेगी वो अगर तुम खुद दे दो तो सन्यास है मौत को जो सन्यास बना देता है वो परम ज्ञानी मौत तो करेगी वही उसमें कुछ बदलनाहट होने वाली नहीं तो वो अपवाद नहीं मौत देगी छीन लेगी सब अगर ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम अपनी मौत से ही छोड़ देते हो सब तुम कहते हो तब ठीक पानी पे खिंची रेखा है खिच भी नहीं पाती, मिट जाती है। कौन इसके लिए पागल हो रेत का बनाया घर है हवा का जरा सा झोंका गिरा देता है कौन इसके लिए दीवानगी करे जैसे तुम्हें ये मामदंड ख्याल में आने लगा तुलाव तो से कहता है जब रहस्यमय सदगुण दूरगामी बनता है कि दूर तक तुम्हें दिखाई पड़ने लगता है जीवन का अर्थ है कि तुम देखते हो कि दूर जाके रेखा मुड़ गई है और वही आ गई है जहां से शुरू हुई थी और चीजें उदगम की ओर लौट जाती जब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि हर गंगा गंगोत्री चली आती है वापस तब और तभी उदय होता है भव्य लयबद्धता का तब तुम्हारे जीवन में एक संगीत का जन्म होता है एक ऐसी लयबद्धता का जिसे तुमने कभी जाना नहीं तब सब अशांति खो जाती सब तनाव झर जाते हैं सूखे पत्तों की भांति तुम्हारे जीवन में एक भीतरी हरियाली आ जाती एक अनूठा स्रोत आ जाता है तुम्हारा सब रेगिस्तान खो जाता है तुम एक मरुधान हो जाता अंधकार मिट जाता है, भीतर का दिया अपनी पूरी शक्ति में प्रकट हो जाता है दीप्यमान हो जाता है इस आत्यंतिक लयबद्धता का नाम ही परमात्मा है लाओ परमात्मा का नाम उपयोग नहीं करता है क्योंकि पंडितों ने उसका नाम इतना उपयोग किया है कि वो नाम गंदा हो गया वो जूठा हो गया पंडितों ने उस नाम को बिगाड़ डाला, बिगाड़ा पंडितों की बास शब्द में भर गई इसलिए लाओ से परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करता लेकिन वो उस परमात्मा की ही बात कर रहा है जब वो कहता है परम लयबता द एन सी न्यू हाउ टू फॉलो दाव and not to enlighten the people but to keep them ignorant the reason it is difficult for the people to live in peace is because of too much knowledge those who seek the rule to rule a country by knowledge are the nations curse those who seek not to rule a country by knowledge are the nations blessing those who know these two principles also know the ancient standards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 तुम रेखाबद्ध चलना बंद कर दो तुम वर्तूलाकार बना लो जीवन को तब तत् तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए संगीत के स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे वे स्वर परमात्मा के स्वर हैं वे स्वर शून्यता के मोक्ष के स्वर हैं और तुम्हारे भीतर ऐसी अनंत फूलों की वर्षा हो जाएगी उस आनंद की जिसकी तुम खोज कर रहे हो दर दर भीख मांग रहे हो तुम्हारे भीतर वर्षा होने उसे तुम ले तुम लेकर ही आए हो। उसे खो रहे हो क्योंकि तुम एक गलत ढंग से जी रहे हो तुम्हारे जीने का ढंग रेखाबद्ध लिनियर और जीने का वास्तविक ढंग सर्कुलर वर्तुलाकार ही हो सकता है जिसने इस प्राचीन मानदंड को पहचान लिया वो सब पा लेता है जो भी पाने योग्य वो मिला ही हुआ है तुमने उसे कैसे खोया ये बड़े रहस्य की बात है तुम कैसे उससे चूकते चले जाते हो ये बड़ा अद्भुत है ज्ञान से वो न मिलेगा ज्ञान को पहुंचकर मिटा डालने से जीने से मिलेगा जानने से नहीं प्रेम से मिलेगा तर्क से नहीं हृदय से जुड़ेगा संबंध उससे सारी चेष्टा यही है कि कैसे तुम खोपड़ी से थोड़े नीचे उतर कैसे तुम हृदय में धड़कने लगो कैसे तुम विचारों कम अनुभव ज्यादा करो इतना ही करना है फासला बहुत बड़ा नहीं सिर से हृदय के बीच जरा सा ही फासला है चाहो तो एक कदम में भी पूरा कर सकते हो और चाहो तो अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा कर सकते हो तुम्हारी मर्जी दरवाजा इस वक्त भी खुला है लेकिन तुम अगर स्थिरित करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी इस क्षण ही पा सकते हो ना तो तुम्हारे कर्म बाधा बनेंगे ना तुम्हारा आतीत का अज्ञान बाधा बनेगा कोई बाधा नहीं क्योंकि अगर हमें कुछ और पाना होता जो हमें मिला ही ना था तो बाधा बन सकती थी पाना हमें अपना स्वभाव पाना वही है जो हम पाए ही हुए हैं आशी